राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम सफलता की ओर यह कार्यक्रम मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है पिताजी चाय मंगा रहे हैं अच्छा दीपू बेटा मैं अभी चाय देती हूं मां मैं चाय लेकर आऊं हां हां हा, तुम ही दे कर आना मैं तुम्हारे लिए दूध भी गर्म कर देती हूं अह ये लो पिताजी के लिए चाय और अपने लिए दूध लाओ मां जब मैं पिताजी को चाय दूंगा तो फिर कितने खुश होंगे पिताजी पिताजी पिताजी चाय अरे दीपू तुम मेरे लिए चाय लेकर आए हो शाबाश बेटा बहुत अच्छा आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर दूध पियो अच्छा पिताजी दीपू दीपू अच्छा तो तुम यहां बैठे हो दूध पीकर मेरे साथ चलना मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा भैया जब मैं क्रिकेट खेलना सीख जाऊंगा तब तो दूसरे बच्चे मुझे अपने साथ खिलाएंगे ना हां हां क्यों नहीं पर अभी तो मेरे साथ चलो तुम खेलने चलो चलो भैया क्या दीपू आपको सामान्य बच्चों से भिन्न लगा नहीं ना दीपू 12 वर्ष का एक मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चा है मानसिक रूप से पिछड़ापन वो स्थिति है जिसमें किसी कारणवश बच्चे के मस्तिष्क का विकास सीमित रह जाता है इस कारण उसकी समझबूझ भी कम होती है वो कोई भी काम करने में सीखने में बहुत देर लगाता है लेकिन अगर उचित ढंग से सिखाया जाए तो वो अवश्य सीख लेता है जैसा कि आपने देखा कि दीपू की मां ने उसे अपने आप काम करने का अवसर दिया फिर उसके पिता ने भी उसके प्रयास को सराहा दीपू को उसके पड़ोस के बच्चे अपने साथ नहीं खिलाते क्योंकि वह खेल को नियमानुसार नहीं खेल पाता है लेकिन उसका भाई रोहन उसे इस काबिल बनाना चाहता है कि वह दूसरे बच्चों के साथ खेल सके इसके लिए वह दीपू को अलग से सिखाता है खेलने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है घर के सदस्यों के इसी प्यार और विश्वास ने दीपू में आत्मविश्वास भर दिया है इसलिए दीपू की उम्र के सामान्य बच्चों से जिस सामाजिक व्यवहार की आशा की जाती है दीपू उसमें काफी हद तक सक्षम है यह सब दीपू की मां सरिता जी और पिता सुरेश जी के अथक प्रयास से ही संभव हुआ है इस बारे में उन्हीं से बात करते हैं arita ji main dipu ko bachpan se janta hu dipu ke vyavhar mein pehle se bahut antar aa gaya hai ji iske liye aapke parivar ne avashya hi bahut mehnat ki hai ye sab kaise sambhav hua ye hum aapse hi sunna chahte hain main aur mere pati jante the ki hamare dipu ki buddhi simit hai hum dono ne milkar ye nirnay kiya ki jitni bhi karyakshamta dipu ke paas hai hum uska pura pura vikas karenge हमारा बड़ा बेटा रोहन 14 साल का है हमने उसे भी दीपू की मानसिक विकलांगता के विषय में पूरी जानकारी दी है यूं तो हमारा व्यवहार दोनों बच्चों के प्रति एक सा है फिर भी दीपू को एक बात कई बार समझानी पड़ती है उसकी हर छोटी से छोटी सफलता पर उसे प्रोत्साहित भी करना पड़ता है यह सब रोहन अच्छी तरह समझता है और वह खुद भी दीपू की सहायता करता है यानी बच्चे के विकास के लिए घर के सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है जी आप सब ने दीपू के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी तभी तो दीपू इतना आगे बढ़ पाया है क्यों सुरेश जी जी आप दीपू के पिता हैं क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं जी हां माता-पिता ही तो बच्चे के पहले गुरु होते हैं बच्चा चाहे स्कूल जाता हो तब भी वो काफी समय घर पर बिताता है इसलिए बच्चे को सिखाने का कार्य सिर्फ स्कूल में ही नहीं घर पर भी चलना चाहिए जी हां घर और आस-पड़ोस वो स्थान है जहां बच्चे को हमेशा रहना है यानी वो उसका स्वाभाविक वातावरण है स्कूल में बच्चा जो भी सीखता है उसका घर में अभ्यास करना आवश्यक है आरंभ में स्कूल जाने का अर्थ हमने समझा था कि दीपू पढ़ना लिखना सीखेगा और स्कूलों में जो खेल कूद संगीत आदि सिखाते हैं वो भी सीखेगा पर विशेष अध्ययनों से बात करने पर हमने जाना कि दीपू को रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कार्यों को सिखाना आवश्यक है अपने काम स्वयं करना अपनी आवश्यकताओं को जानना अपनी बात दूसरों को समझा पाना ये सब सीखना दीपू के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जी हां चार पांच वर्ष का बच्चा हो या एक वयस्क हो उन्हें उम्र के अनुसार बहुत सी क्रियाएं सीखनी होती हैं जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं जैसे अपने आप को साफ रखना शौचालय का ठीक उपयोग करना कपड़े पहनना ही नहीं बल्कि उन्हें दिन भर साफ रखना अपने सामान को संभालकर यथा स्थान पर रखना स्वयं ठीक से भोजन करना रसोई से स्वयं भोजन लेना और अगर हो सके तो कुछ पकाना भी सीखना आसपास की वस्तुओं को पहचानना उनका उपयोग सीखना कुछ लिखना और पढ़ना सीखना आ, रंगों को और आकारों को पहचानना समय के अनुसार काम करना सीखना भी बहुत आवश्यक है जी जैसे-जैसे ये मानसिक रूप से कमजोर बच्चे बड़े होते जाते हैं इनकी आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं इन्हें अन्य काम सीखने की आवश्यकता होती है जैसे बाजार से सामान लाना रुपए पैसों की पहचान होना सार्वजनिक वाहनों जैसे बस स्कूटर आदि से सफर करना दाघर अस्पताल जैसी जनसुविधाओं के महत्व को समझना घर के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी समझना कई बार तो यह तय करना कठिन हो जाता है कि इन बच्चों को पहले कौन सा कार्य सिखाया जाए और कहां से शुरू किया जाए सीखने वाला चाहे बड़ा हो या बच्चा सीखने की क्रिया उसकी आवश्यकता और आयु पर निर्भर है उसकी वर्तमान कार्यशीलता को जानना भी आवश्यक है यानी बच्चा क्रिया की किस अवस्था में है बच्चों की इन विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है जैसे बच्चे को संपूर्ण शरीर का संचालन करना आता है या नहीं अपनी देखभाल से संबंधित क्रियाएं जैसे खाना नहाना कपड़े पहनना आदि कितना कर पाता है स्वयं को समझता है कि नहीं और दूसरों की बात समझ पाता है कि नहीं इसी के साथ-साथ ज्ञान व व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित भी कई क्रियाएं हैं जो बच्चों को आनी चाहिए इन सभी क्रियाओं के सिखाने के क्रम को जानना भी जरूरी है जी हां दीपू के विषय में भी हमें यह बताया गया था कि आरंभ में हम उसे सरल व आसान क्रियाएं सिखाएं ऐसा करने से दीपू को काम में सफलता मिलेगी और वो मन लगाकर सीखेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ दीपू अपने सभी काम मन लगाकर सीखता और जब उसे सफलता मिलती तो वो खुश हो जाता इससे हमें भी खुशी होती और मन को संतोष मिलता लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कार्य की जिस अवस्था पर बच्चा है वहीं से आगे सिखाना आरंभ करना चाहिए मैं तो समझता हूं कि जो काम हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो काम हम पहले स्वयं करके बच्चे को दिखाएं उदाहरण के लिए बाल बनाने की क्रिया पहले हम स्वयं बाल बनाकर बच्चे को दिखाएं फिर बच्चे को इस क्रिया को क्रमबद्ध तरीके से सिखाएं जैसे कंघा पकड़ना और फिर कंघे से बालों को बनाना सुरेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की ग्रहण शक्ति कम होती है जी अतः कार्य को सरल बनाने के लिए क्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर सिखाना चाहिए और साथ-साथ करके भी दिखाना चाहिए जब हमने दीपू को हाथ धोने की क्रिया सिखाई थी तो इन सभी बातों का ध्यान रखा था हमने हाथ धोने की क्रिया को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा पहले दीपू को हाथ धोने के स्थान पर खड़ा होना सिखाया फिर नल खोलना हाथों को गीला करना साबुन उठाना हाथों पर साबुन लगाना साबुन वापस रखना साबुन के झाग को हाथों पर आगे पीछे अच्छी तरह मल के लगाना फिर हाथों को पानी से अच्छी तरह धोना फिर नल बंद करना और अंत में हाथों को साफ तौलिए से पोंछना एक बात और कार्य के हर भाग को हमने बार-बार दोहराया और एक भाग सीखने के बाद ही दूसरे भाग पर गए साथ ही दीपू की हर सफलता पर हमने उसकी सराहना भी की जी हां बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उसके हर सही प्रयास पर उसे प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है और इन सब के साथ जरूरी है सिखाने वाले का धैर्य और सहनशक्ति मंदबुद्धि बच्चे बहुत धीरे-धीरे सीखते हैं सीखने की क्रिया में परिवर्तन और सफलता भी बहुत समय बाद ही दिखाई देती है इसीलिए सिखाने वाले को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए धैर्य प्रेम और सहानुभूति द्वारा इन बच्चों के साथ कार्य करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है बिल्कुल ठीक कहा आपने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों में कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं इन बच्चों की ध्यान एकाग्रता सीमित होती है ये बच्चे एक ही काम को बहुत देर तक करते हैं ये बच्चे कई बार ऐसा व्यवहार भी अपना लेते हैं जो समाज द्वारा मान्य नहीं है और इनका ये व्यवहार स्वयं को या दूसरों को चोट पहुंचा सकता है इन सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें एक मंदबुद्धि बच्चे का सही प्रशिक्षण करना है धैर्य और सहनभूति के साथ आप ठीक कह रहे हैं हमने भी जब दीपू को प्रशिक्षण देना आरंभ किया था तो कई बार सफलता मिली ऐसा लगता था कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी परंतु हमने दृढ़ निश्चय किया और धैर्य नहीं खोया हम चाहते थे कि दीपू आत्मनिर्भर बने अधिक सीखे और अपने काम स्वयं करे क्या आप जानते हैं कि दीपू चाय बनाना भी सीख रहा है अच्छा जी यह तो बहुत अच्छी बात है दीपू को आज आत्मनिर्भर और खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सरिता जी सुरेश जी जी यह सब आपके दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास का ही परिणाम है मां मां पिताजी लीजिए दीपू भी आ गया पिताजी आज क्रिकेट का खेल खेलने में बहुत मजा आया हूं मैंने बॉल लपक कर पकड़ ली और भैया को आउट कर दिया अच्छा वा, वाह वाह वाह दीपू तो बहुत अच्छी तरह क्रिकेट खेलना सीख रहा है अच्छा दीपू इधर देखो बेटे कौन बैठे हैं नमस्ते अंकल नमस्ते दीपू आओ आओ बैठो आँ, शाबाश अरे कल हम भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे तब तो बहुत मजा आएगा मैं आपको भी आउट कर दूँगा आचा आचा वही बात है तो बहुत हो गई मैं आपके लिए चाय लाती हूँ माँ मैं भी तुम्हारी मदद करूँ अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है आज तो हम दीपू के हाथ से बनी चाय पिएंगे सफलता की � अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख अर्चना प्रभाकर विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार वीना होरा नीरज शर्मा अभय भार्गव हेमंत होरा और यमन कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरा